परमार्थ प्रसंग अट्ठाईस जो उन्हें चाहता है वह उन्हें प्राप्त कर लेता है जो न चाहे उसे पंचभूत न चाहे उन्नीस विज्ञापन में पढ़कर आठ आने तोला सोना खरीदने को कितने ही टूट पड़ते हैं पर असली सोना ही सोना है अन्य सोना सोना नहीं वह खोटा ही ठहरा गांठ के आठ आने भी नष्ट तीस प्रार्थना जमी बंधी आवृत्ति ही नहीं है उसका कोई फल नहीं होता जो प्रार्थना करते हो उसके लिए अंतकरण से ठीक ठीक अभाव बोध होना चाहिए उस अभाव को चोट से महाकष्ट और यातना भोग का अनुभव होना चाहिए कैसे क्या करने से वह मिलेगा उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा हजार कठिन और कष्ट साध होने पर भी प्राण प्रण से चेष्टा करनी होगी मानो उसके पाने पर ही तुम्हारा जीवन मरण निर्भर है तब तो प्रार्थना सफल होगी जो चाहते हो वही पाओगे ऐसी प्रार्थना ही भगवान सुनते हैं और पूर्ण करते हैं इकतीस ज्ञान भक्ति धर्म स्वयं उपार्जित करना पड़ता है खूब ही प्रयत्न करना पड़ता है तभी वे अपने बनते हैं स्थायी होते हैं और मन उनमें भरपूर बना रहता है कोई किसी को ये सब दे नहीं सकता साधना चाहिए तब सिद्धि लाभ होता है जैसी साधना वैसी सिद्धि जो चीज़ बिना साधना या प्रयत्न से मिल जाता है उसका कोई गुरुत्व नहीं रहता उसकी कोई कदर भी नहीं होती और उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता वह जैसी सरलता से आती है वैसे ही सरलता से चली भी जाती है संसार के नाना घात प्रतिघात आपत्ति विपत्ति और विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभनों में वह कोई काम ही नहीं आती न मालूम कहाँ गायब हो जाती है धर्म भाव को अपना निजस्व बनाने का अर्थ है अपने को पूर्णतः उसी भाव में रंग डालना जिससे खुद का पूर्व स्वभाव परिवर्तित होकर मानो एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करना इसी शरीर में नया जन्म हो जाना यह क्या मामूली बात है इस कार्य को उठाकर जीवन तक का मूल्य चुकाने की तैयारी से कमर कस के लगना पड़ता है तब होता है और जब तक ना हो अविराम और अनन्य मन से साधना करते जानी पड़ती है 32 खुद को दे डालो तो खुद को भी पाओगे और पराये भी अपने हो जाएंगे जितने ही अपने को बचाने की कोशिश करोगे उतना ही अपने को खोओगे और अपने भी पराये हो जाएंगे 33 अविराम संग्राम चलाओ वीर के माफिक लड़ो पीछे फिर कर मत देखना पढ़े चलो अवसण्य या छत विक्षत कुछ भी हो उस ओर निगाह तक ना करो अभी ही अभी ही भय शून्य बनो पराजय की बात भी मत सोचो या तो मंत्र साधन या शरीर पतन या तो जय हो या देहपात मरना ही पड़े तो वीर की मौत मरो तब तो किला फतह होगा